नमस्कार मित्रों, मैं अपना संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मेरा नाम है राहुल जीमन में महता। मैं Right to Recall ग्रुप में ने शुरू किया था 1998 में Right to Recall और MRCM और अन्य कार्यों के प्रचार के लिए। और उसी के संदर्भ में आज का वीडियो है भारत की एक समस्या के ऊपर। मैंने 1990 में IIT 私は BTEC のビーテックのビーテックのビーテ i クのビーテックのビーテのビーテックのビーテーテッーテーテックののビックーテックのビーテックーテックのビーテックのビーテックのビーテックのビーテックーテッーテックのビーテックのビーテのビのビーテのビーックのビーテックのビーのビーテックのビーテックのビーテックのビーのビーテックのビーテックのビーテッ वो समस्या कितनी गंभीर है कि और उसका उपाय कितना सरल है और क्या उपाय है उसके दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कि सिर्फ 1000 करोड़ रुपए के खर्चे से सिर्फ 1000 करोड़ रुपए के खर्चे से ये पता लगाया जा सकता है कि भारत में कौन-कौन बांग्लादेशी है और उन्हें भगाया जा सकता है 95% बांग्लाद हम 95 प्रतिशत बांग्लादेशियों को देश से भगा सकते हैं। तो पहले तो समस्या क्या है कि भारत में एक करोड़ से दो करोड़ जितने बांग्लादेशी आगे हैं। एक्सेप्ट आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है, एक्सेप्ट आंकड़ा लाना भी मुश्किल है क्योंकि जो बांग्लादेशी है वो कहने नहीं कि हम बांग्लादेशी उनको राशन कार्ड, मोटर कार्ड सब उनके पास होता है। इसलिए ये जो एक करोड़ का आकार है, वो अडवानी ने पार्लियामेंट में दिया था। 2002 में, 2002 में अडवानी ने पार्लियामेंट में एक एस्टीमेट दिया था कि भारत में एक करोड़ गैरकानूनी बांग्लादेशी हैं। ये भी उनका एक एस्टीमेट था। आज उ नेहाले त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के जो border district हैं वहाँ पर हैं पश्चिम बंगाल का जो area बांग्लादेश और उस आ, आ, पश्चिम बंगाल का बिहार का बिहार बिल्कुल district में भी काफी बांग्लादेशी हैं बिहार का छोटा सा area पश्चिम बंगाल के बिल्कुल निकट पड़ता है और वहाँ भी गैर कानूनी बांग्लादेशियों की बहुत बड़ी � अब इससे बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? ये मैं आपको भारत का, मांगलादेश का बॉर्डर इंडिया आपको दिखाऊं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो बिहार राज्य है तो उसका छोटा सा एरिया बांग्लादेश के पास पड़ता है बॉर्डर नहीं आता पर बिल्कुल करीब पड़ता है और ये बांग्ला ये पश्चिम बंगाल है ये बांग्लादेश है और इस एरिया को चिकनेट एरिया बोलते हैं जो बांग्लादेश ये पश्चिम बंगाल से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है पश्चिम बं मुश्किल से 20-30 मील होगी, शायद उससे भी कम, 20-30 मील की चौड़ाई होगी। अब सबसे बड़ा जोखिम क्या है कि ये जो बॉर्डर एरिया है और ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ पे अभी एक करोड़ से ज़्यादा पांगलादेशी रहते हैं। अब मान लो भारत और चीन का युद्ध होता है, भारत और चीन का यु तो चीन इन बांग्लादेशियों को हथियार पहुंचा सकता है बंदूक AK-47 जैसी बंदूक, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और यदि चीन दो-तीन लाख या पांच लाख बांग्लादेशियों को आधुनिक हथियार पहुंचाने में सफल हो जाता है, तो यूं समझो कि दो-तीन दिन में ही भारत के अंदर 10,000 से ज्यादा कसाब आ जाएंगे � और ये पूरा चिकनने क्षेत्र है, वो ब्लॉक हो सकता है। यदि ये चिकनने क्षेत्र ब्लॉक हो गया, तो जो भारत की सेना है, वो यहाँ पर सामान नहीं पहुँचा पाएगी, सैनिक नहीं पहुँचा पाएगी। तो इस क्षेत्र में जितने भी सैनिक हैं और सामान्य नागरिक हैं, उन सबके जान जोखिम में आ सकते हैं। बांग्ल チームバンクラでしょ बांग्लादेश की सरकार ने चीन को बहुत बड़ा प्लॉट हजारों हेक्टर का प्लॉट चिदगों के पास चीन की सरकार को दे दिया है और चीन उसपे मिलिट्री पोर्ट बना रहा है और वो मिलिट्री पोर्ट है वो भारत के सबसे बड़े मिलिट्री पोर्ट जो है नेवी पोर्ट जो है उससे कि बड़ा हो जाएगा चार पांच साल के अंदर यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान मिला के इंडियन नेवी से बड़ी हो जाए इंडिया सागर और अरब सागर में और बे ऑफ मंगल में जो चीन की नेवल प्रेजेंस है वो भारत के नेवल प्रेजेंस से बड़ी हो जाए और उसका जब युद्ध के समय ये जो 2 लाख 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर है 1 करोड़ 2 करोड़ वो सबसे बड़ी 20 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है और पश्चिम बंगाल के कुछ कुछ जिलों में 25 प्रतिशत हो गई है कुछ कुछ दर्शनों में तो वो मेजॉरिटी में हो गए हैं और यदि इस तरह से उनकी आबादी बढ़ती गई तो एक दिन वो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट यानी ये इस तरह की मूवमेंट शुरू कर सकते हैं कि भाई हमें हिंदुस्तान से अल 1947年、1947年にこの時にの時にパキスタたのパキスタンの時にの時にパキスタンの時にパキンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキの時にパキスタンにパキスタンの時にパキスタンの時にの時にの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパの時にパ ये नॉर्थीस्ट देशों में हो सकती है। अब समस्या उससे भी ज़्यादा गंभीर क्या है कि दो एक करोड़ दो करोड़ बांग्लादेशी उसे हैं और हिंदुस्तान के एक भी पॉलिटिकल पार्टी को ये समस्या सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, एक भी एनजीओ को जितने इतने सारे पॉलिटिकल सोशल एनजीओ हैं उनको भी � मेरे कुछ दोस्त हैं सिटीएम में भी हैं वो कहते हैं कि वहीं समस्या के बारे में हमको मार रखने के लिए बोला जाता है कि कुछ मत बोलो अंदेखा करो कुछ आरएसएस में मेरे दोस्त हैं तो उनको कहा कि बस इस समस्या के बारे में लोगों को बताओ लेकिन उपाय के बारे में मत बताओ ये कन्याकुमारी का है कि वो समस्या तो उन्होंने एक बांग्लादेशी को नहीं रोका, न कोई ऐसे कानून बनाया कि बांग्लादेशियों का प्रस्पेक्ट कम हो सके, और न कोई ऐसा कानून बनाया कि जो बांग्लादेशी घुस गए उनको वापस निकाला जा सके। और अभी से already कुछ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पश्चिम बंगाल में तहसील में उसका ना� マーペットのようなものが出て étaient ました。 उसने भी बंगला देशों को सपोर्ट किया, वहाँ के सीपीएम के जो लीडर थे, उन्होंने भी बंगला देशों को सपोर्ट किया, और बीजेपी वाले थे, बस वो आके भाषण देने चले गए। मतलब वो पूरे तहसील के लोग, उन्होंने इलेक्शन का भी बाइकोट किया। इस बार जब 2019, 2021 में जो इलेक्शन हुए, उस तहसील में तो हम वोट देने क्या करेंगे और दुर्गा पूजा उन्होंने नहीं मनाई तो अभी से प्रॉब्लम शुरू हो गया है इसमें पश्चिम बंगाल कोई देखने की जरूरत नहीं है आप अहमदाबाद की बात करूं तो यहां पे चंदौला तलाव के पास एक इलाका है जो कि पूरा बांग्लादेशी उसे भरा तो है, है तो पूरी जोपट पटी है एक ज� パンダのマーピタイクルのキャリカバーをマーピタイキーとポリスのような、アセンティアセンティアセンティアセンティアセンティアセンティアキー、ポリプリパスキー、ハリウォジャー、オトセローカー、ランナーシュークレイ、オトビ、ローカー、ポリスケ、サーキービラー。と、や、ダーキャンディー、バンバレシー、ボンベベビヘイ、ウォルダーメビヘイ、ギリメビトレボーテ、アンダバーメビヘイ。 पर बाकी एरिया में कम है, अधिकतर बांग्लादेशी पश्चिमोक्ताल थोड़े बहुत बिहार और नॉर्थेस्ट में हैं। तो ये मैंने समस्या के बारे में कहा कि समस्या इतनी गंभीर है कि ये दो करोड़ बांग्लादेशी यदि युद्ध शुरू होगी और चीन के साथ तो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन सकते हैं, क्योंकि बा� तो मेरा ये दावा है कि सिर्फ एक कानून जो कि मैंने अपनी इस पिता में प्रपोज किया है, इसका U R L है RahulMatha. dot com slash three zero one. dot html फिर से बोलता हूँ RahulMatha. dot com slash e zero one. dot html मेरा Facebook प्रोफाइल है Facebook. dot com slash Matha Rahul C तो उसपे भी आपको बहुत सारे नोट्स हैं उसमें मिल जाएगा और इस बुक के चैप्टर 33, चैप्टर 33 में मैंने आ, बताया है कि किस तरह से, किस तरह के गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा, किस तरह के कानून के द्वारा मामले देशों को निकाला जा सकता है। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि एक पहले राइट टू रिक्वेस्ट सीएम terrorist どうしてもいいです。 और वहाँ उसे अपने दो हफ्ते में मिल जाता है कैसे मिल जाता है कि वहाँ पर कुछ ट्रस्ट है एनजीओ आगेरा जो कि ताशिदार को 10000 सजार देते हैं एक बांग्लादेशी को का मोबाइल कार्ड और इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड दिखाने थे ये वो ताशिदार को 50000 सजार के ऋण दे, दे देते हैं ये ट्रस्ट को पैसा कौन द और ये जो पैसा है जो तस्लीमदार को मिलता है वो सिर्फ तस्लीमदार की जेब में ही रहता है ये कलेक्टर के पास नहीं जाता है एमपीएमएल के पास नहीं जाता है और मुख्यमंत्री तक जाता है कि वो मुख्यमंत्री जो भी पैसे हो या मुद्दे वटा चाहिए या महंता पैदा किसी मुख्यमंत्री ने इस नेक्स्ट कम में पैसा そのディーバンダデシューオービーカーマーティーエイクレベルカマロチャーソロピアイトバンダディーシューディーサーキーカーマニーカーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーマニーカーカーマニーカーマニ आधे पैसे में काम करेगा तो उसको अठारह हजार का वो फायदा हो गया। उसके सिवा वहाँ पे जो पूरा smuggling का नेटवर्क है, जिसमें अरबों रुपया का फायदा होता है वो भी बांग्लादेश के ऊपर थूक जाता है। जैसे इंडोनेशिया में केरोसिन का माहौल पंद्रह रुपया लीटर, और बांग्लादेश में केरोसिन का वन, माहौल तीस 30 रुपया लीटर केरोसिन है और यदि पश्चिम द्वारा में 15 लीटर है तो बॉर्डर केरोसिन एक टैंकी एक टाइम में 20000 लीटर केरोसिन होता है वो यदि बॉर्डर क्रॉस करती है तो कितना मुनाफा होगा इसी तरह से डीजल यहाँ पे जो 40-50 रुपया लीटर है बांग्लादेश में उसी डीजल में वो 20 रुपया उसक कि जो CPM के MP हैं और त्रिनोल कांग्रेस के भी MP और पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के भी MP, उनको केरोसीन की सubsidy और डीजल की सubsidy बहुत ज्यादी है। कुछ भी हो जाए लेकिन केरोसीन और डीजल की सubsidy पे वो बहुत ज्यादा भार देते हैं कि ये सubsidy हर आप में चालू रहनी चाहिए। वो क्यों चालू रहनी चाहिए? क्योंकि पूर नेटवर्क है वो गाय किस मगली का है कि मैं इसे अच्छी बात भी मानता हूँ पर अधूरी बातें इससे नुकसान कैसे जाता है कि हिंदू है वो गाय को दान देते हैं गाय को अब खाना खिलाते हैं गौशालाओं में दान देते हैं और उसकी वजह से वो एक तरह से बीफ को सब्सिडाइज कर रहे हैं गौशालाओं में दा� और हजारों की संख्या में वो काय पश्चिम बंगाल में जाती है, वहाँ कटती है, वहाँ से बीफ है वो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जाता है और पश्चिम बंगाल के कत्ता खाने हाउसफुल हो जाते हैं, इसलिए वो पूरी गायों को बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर देते हैं, गैर कामनी। तो ये पूरा जो गैर कामनी दंतों उसमें ये बांग्लादेशी भी जरूरत पड़ती है। तो अभी हालात में ये हो गया कि पश्चिम बंगाल का एक-एक कैमरे लेके वो कांग्रेस का हो या ट्रंपल पार्टी का हो या सीपीएम का हो, एक-एक कैमरे और एमपी बोलता है कि मेरे एरिया में जितने हो सके उतने ज्यादा जायरकारों ने बांग्लादेशी ले लिया। एक तरह क और ऊपर से वो बांग्लादेशी उसके लिए ये सारे जायका उन्हें काम कराने में उसे मदद करेगा जिसने उसको और फाइल करो। अब इसलिए ये जितने भी एनजीओ ट्रस्ट वगैरह हैं वो इस समस्या पे माउन्ड रखना चाहते हैं। वो देखते हैं कि भाई हमने इस समस्या के बारे में बोला तो हमें जो साउथ इंडिया में या � उस एरिया के अफसर भी कहते हैं कि हमारे एरिया में ग्यारह कानून में बांग्लादेशी लोगों को जितने ज़्यादा बांग्लादेशियाँ आएँगे, उतना उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये समस्या बिना right to recall solve होना impossible है, यदि लांगनावली को के पास right to recall CM है, तो फिर वो CM जो भी बस वो या मुद्देरपट्टा चालियों ह